श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सुबोधानंद रामकृष्ण के पास पहुंचने पर सुबोध ने पहले को कमरे में प्रवेश करने को को कहा। ने अंदर जाकर ठाकुर प्रणाम किया ठाकुर ने पूछा आप लोग कहां से आ रहे हो चिरोद ने कहा कलकत्ते से। श्री रामकृष्ण फिर पूछा वह बाबू इतने दूर क्यों खड़े हैं ओ बाबू आगे बढ़ आओ ना सुबोध ने निकट आकर चरणों में प्रणाम किया इसके बाद का वर्णन स्वामी सुबोधानंद के दिनांक तेईस छः उन्नीस ईस्वी के पत्र में लिपिबद्ध है ठाकुर ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठाया मैंने कहा रास्ते में कितने लोगों का स्पर्श हुआ है इन कपड़ों में आपके बिस्तर पर नहीं बैठूंगा पर ठाकुर एक हाथ से मुझे लपेटे रहे कहा तू यहाँ का है कपड़े से क्या होता जाता है तदुपरांत ठाकुर भाव में बाह्य ज्ञान खो बैठे और अपने आप में डूबे हंसने लगे और भी कितनी ही बातें हुई ठाकुर ने जो कहा था तू यहाँ का है उसका अर्थ है मैं उनका हूँ मैं एक अन्य व्यक्ति के साथ ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर गया था पर अब ठीक समझ चुका हूँ कि अन्य व्यक्ति निमित्त मात्र ही था जिसकी चीज है जिसका आदमी है वही खींच लेता है उस दिन ठाकुर ने सुबोध से कहा था जब मैं झामापुकुर में था तो तुम लोगों के सिद्धेश्वरी मंदिर में और तुम्हारे घर पर कितनी बार गया था, तब तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ था मैं जानता था कि तू यहाँ आएगा जिनका कुछ होने का है माँ उन्हें भेज दिया करती है सुबोध ने पूछा कि यदि वे वही के हैं तो माँ उन्हें और भी पहले क्यों नहीं ले आई ठाकुर बोले देख समय आए बिना कुछ नहीं होता तदनंतर सुबोध तथा चिरोद के विदा मांगने पर ठाकुर ने उन्हें शनिवार या मंगलवार को पुनः आने के लिए कहा अगले शनिवार को सुबोध और छिरोध पैदल ही दक्षिणेश्वर जा पहुंचे ठाकुर भक्तों के संग अपने कमरे में बैठे थे उन्हें देखकर उन्होंने संकेत से बाहर ही ठहरने को कहा तथा स्वयं ही बाहर आकर उन्हें शिव मंदिर की सीढ़ी पर ले गए उनके आदेशानुसार सुबोध और छिरोध जब वहां पर आराम से बैठ गए तो ठाकुर ने सुबोध की छाती और मुख पर हाथ फेरा और फिर उनके जीव पर एक मंत्र लिखते हुए उनसे ध्यान करने को कहा ध्यान में बैठने पर सुबोध को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई वस्तु मेरुदंड के सहारे मस्तक में उठती हुई उनके बाह्य ज्ञान को लुप्त कर दे रही है यथाक्रम उन्होंने देखा कि ठाकुर अदृश्य हो गए हैं और उनके स्थान पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान है उनके बीच कभी कभी ठाकुर की मूर्ति भी प्रकट हो रही थी अंत में सब कुछ असीम में विलीन हो गया और वे मानो एक अपूर्व आनंद सागर में निमग्न हो गए थोड़ी देर बाद सुबोध के सिर और सीने पर हाथ फेरते हुए ठाकुर उन्हें सामान्य भूमि पर ले आए और कहा क्या बहुत डर लग रहा है? था सुबोध ने हाँ कहा ठाकुर ने पुनः पूछा तू घर में ध्यानवान करता है क्या सुबोध बोले घर में देवताओं के बारे में जो कुछ सुना है उसी का थोड़ा बहुत चिंतन करता हूँ ठाकुर बोले इसीलिए तेरा इतनी जल्दी हो गया इसके बाद अपने आध्यात्मिक जीवन को परिचालित करने का भार श्री रामकृष्ण के हाथों में सौंपकर कर निश्चिंत हुए वे कभी कभी दोपहर को पसीने से लसपत हो दक्षिणेश्वर पहुँच गुरुदेव को पंखे से हवा करते और अनुभव करते कि उनकी स्वयं की थकान दूर होती जा रही है किसी किसी दिन यह सोचकर कि सुबोध को खड़े रहने में तकलीफ होगी ठाकुर उन्हें बिस्तर पर बैठकर पंखा डुलाने को कहते और दूसरे ही क्षण उन्हें बगल में सुलाते हुए स्वयं ही पंखा लेकर उनको हवा करने लगते यह एक अद्भुत स्नेहपूर्ण लीला थी अन्यन्या अवसरों पर ठाकुर उन्हें क्रीड़ा या बातचीत के माध्यम से जप ध्यान ब्रह्मचर्य तथा और भी अनेक उच्च धर्म तत्वों के बारे में विविध उपदेश देते थे साथ ही बीच बीच में परीक्षा करते हुए यह भी देखते कि सुबोध सुबोध के भक्ति विश्वास में कितनी वृद्धि हो रही है। सुबोध ने ठाकुर को पहले से ही अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया था ठाकुर ने एक दिन जब उससे पूछा, मेरे बारे में तेरी क्या धारणा है तो वे बोले लोग तो कितनी ही बातें करते हैं परंतु मेरे मन को अब भी वह सब नहीं जसता मैं स्वयं समझे बिना उन सब बातों पर विश्वास नहीं करने का इसकी अपेक्षा उच्चतर धारणा का उनके मन में कब उदय हुआ था इसका तो पता नहीं तथापि उसी पूर्व उद्धत पत्र में लिखा है वे लोग ठाकुर और माता जी यदि स्वयं ही पकड़ में न आ जाए तो भला उन्हें पकड़ने की सामर्थ्य किसमें है किसमें उन्हें पहचानने की क्षमता है हमारा भला बुरा सब कुछ तो उन्हीं के हाथों में है फिर दिनांक पच्चीस दो उन्नीस को एक पत्र में उन्होंने लिखा है ठाकुर ही हम सब के एहलोक तथा परलोक हैं